कि रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय शिव बड़े हैं अथवा विष्णु श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि वर्तमान राज्य में एक बार इस विषय पर कि शिव बड़े हैं अथवा विष्णु पंडितों के बीच एक महान आंदोलन उपस्थित हुआ उस समय पंडित पद्मलोचन वहाँ नहीं थे अपने अपने शास्त्र ज्ञान तथा संभवतः अभिरुचि के अनुसार वहाँ के पंडितों में से कुछ लोग शिव को और कुछ लोग विष्णु को श्रेष्ठ बताकर महान कोलाहल करने लगे इस तरह शैव तथा वैष्णव इन दोनों पक्षों में द्वंद्व होने लगा पर उसकी कोई समुचित मीमांसा नहीं हो पाई अंततोगत्वा प्रधान सभा पंडित जी को बुलाया गया पंडित पद्मलोचन सभा में आए और प्रश्न सुनते ही बोले मेरे पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा है न विष्णु को अतः कौन बड़े तथा कौन छोटे हैं यह मैं कैसे कह सकता हूँ किंतु यदि शास्त्र की बात सुनना चाहो तो यही कहना होगा कि शैव शास्त्रों में शिव को श्रेष्ठ कहा है तथा वैष्णव शास्त्रों में विष्णु को अतः जिसके जो इष्ट हैं उसके लिए वही देवता अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठ है इतना कहकर पंडित जी ने अनेक श्लोकों को उद्धृत कर यह सिद्ध किया कि शिव तथा विष्णु अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ये दोनों समान रूप से श्रेष्ठ हैं इनके इस प्रकार सिद्धांत निर्देश से तब कहीं विवाद समाप्त हुआ तथा सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे पंडित जी के इस प्रकार आडंबर रहित सरल शास्त्र ज्ञान तथा स्पष्ट कथन के द्वारा ही उनकी प्रतिभा का हमें पर्याप्त परिचय मिलता है एवं उनकी इतनी ख्याति तथा प्रसिद्धि क्यों हुई थी इसका भी पता चलता है पंडित जी का शब्द जाल रूप महान अरण्य में बहुत दूर तक भ्रमण करने के कारण ही पंडित जी को इतना शयश प्राप्त हुआ हो सो बात नहीं नित्य प्रति जीवन में भी उनमें सदाचार इष्टनिष्ठा तपस्या उदारता निर्लिप्तता आदि सदगुणों का बारंबार परिचय पाकर लोगों ने उनको एक विशिष्ट साधक एवं ईश्वर प्रेमी माना था संसार में यथार्थ पांडित्य तथा ईश्वर भक्ति का एक साथ समावेश दुर्लभ है वे दोनों कहीं यदि एक साथ होते हैं तो ऐसे पात्र के प्रति लोग विशेष आकृष्ट हुआ करते हैं अतः लोक परंपरा से इन बातों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव के लिए ऐसे योग्य पुरुष के दर्शन की इच्छा होना भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जिस समय इस प्रकार की इच्छा का उदय हुआ था पंडित जी उस समय को लगभग पार कर चुके थे तथा बहुत दिनों से वर्तमान राज दरबार में नियुक्त थे श्री रामकृष्ण देव को जब कभी जिस कार्य को करने की इच्छा होती थी तत्काल ही वे उसे संपन्न करने के लिए बालक की तरह व्याकुल हो उठते थे जीवन क्षण स्थाई है जो कुछ करना है तुरंत कर लो बाल्यावस्था से ही अपने मन को इस प्रकार समझाकर तीव्र अनुराग के साथ सभी कार्यों को करने के फल स्वरूप ही संभवतः श्री रामकृष्ण देव के मन का ऐसा स्वभाव हो गया था एकनिष्ठ तथा एकाग्रता के अभ्यास से भी मन का इस प्रकार स्वभाव को स्वभाव हो जाता है यह बात सहज ही हृदयंगम की जा सकती है अस्तु श्री रामकृष्ण देव की व्याकुलता को देखकर मथुर बाबू उन्हें वर्धमान भेजने का विचार कर रहे थे उसी समय यह समाचार मिला कि पंडित पद्मलोचन के दीर्घ से अवस्थान होने के कारण अस्वस्थ होने के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें आर्यादह से समीप गंगा तटवर्ती किसी बगीचे में लाकर रखा गया है तथा गंगा जी के निर्मल वायुसेवन से उनका शरीर पहले की अपेक्षा अब कुछ अच्छा है यह समाचार कहाँ तक ठीक है इसका पता लगाने के लिए हृदय राम को वहाँ भेजा गया हृदय राम ने वापस आकर समाचार दिया कि यह बात ठीक है साथ ही श्री रामकृष्ण देव के बारे में सुनकर पंडित जी ने उन्हें देखने के लिए स्वयं विशेष आग्रह प्रकट किया तथा उनके आत्मीय जान हृदय राम का भी उन्होंने विशेष आदर किया तब वहां जाने का दिन निश्चित किया गया श्री राम कृष्ण देव पंडित जी से मिलने चले हृदयराम उनके साथ गए हृदय राम का कथन है कि प्रथम मिलन काल से ही श्री राम कृष्ण देव तथा पंडित जी परस्पर दर्शन से विशेष आनंदित हुए श्री राम कृष्ण देव को यह विदित हो गया कि वे अत्यंत सरल उदार स्वभाव विद्वान पंडित तथा साधक हैं एवं पंडित जी की भी यह धारणा हो गई कि श्री राम कृष्णदेव अद्भुत आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचे हुए एक महापुरुष हैं श्री राम कृष्णदेव के मधुर कंठ से माँ का नाम गान सुनकर पंडित जी अश्रु रोक न सके एवं समाधि में बारंबार उनकी बाह्य चेतना का लोप होते देखकर तथा उस स्थिति में श्री रामकृष्ण देव को किस प्रकार की उपलब्धियाँ होती है यह सुनकर वे अवाक रह गए हमारी धारणा है कि शास्त्रवेत्ता पंडित जी ने शास्त्रों में लिपिबद्ध आध्यात्मिक अवस्थाओं के साथ श्री कृष्ण देव की विभिन्न स्थितियों को मिलाकर देखने का अवश्य ही प्रयास किया होगा किंतु यह भी निश्चित है कि इस विचार में प्रवृत्त हो उस दिन वे हत बुद्धि हो चुके थे तथा निश्चित सिद्धांत पर पहुँचना उनके लिए संभव नहीं हो सका था क्योंकि रा, श्री रामकृष्ण देव की चरम उपलब्धियों को शास्त्र में लिपिबद्ध न देकर शास्त्र की बात तथा श्री रामकृष्ण देव की उपलब्धि इन दोनों में कौन सा सत्य है यह वे निर्णय नहीं कर पाए थे अतः शास्त्रीय ज्ञान तथा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की सहायता से आध्यात्मिक विषयों में सदा निश्चित निर्णय पर पहुंचने में समर्थ पंडित जी के विचारशील मन को श्री रामकृष्ण देव का परिचय प्राप्त कर आलोक में अंधकार की एक छाया के सदृश अपूर्व आनंद के साथ साथ एक प्रकार की अशांति की भी उपलब्धि करनी पड़ी थी